गीता तत्व चिंतन अवतार मीमांसा एक, एक सौ नौ अवतार तत्व की मीमांसा यह अवतार का तत्व है जो भक्ति साहित्य की विश्व के लिए अनुपम देन है ज्ञान की दृष्टि से भले ही ईश्वर का मनुष्य के रूप में अवतरण संभव संभव न दिखता हो पर भक्ति की दृष्टि से इस अवतार तत्व पर विशद विचार किया गया है श्री रामकृष्ण देव अवतार तत्व को समझाते हुए कहा करते थे कि सभी लोग अवतार को देखकर कर अवतारत्व की धारणा नहीं कर पाते जैसे नैमिषारण्य में तो सहस्त्र सहस्त्र ऋषि मुनि थे उन सभी ने श्री रामचंद्र को देखा था पर उन्हें अवतार के रूप से केवल भरद्वाज आदि कुछ इन्हें गिने ऋषियों ने ही ग्रहण किया था वे कहते यह भी ऋषियों की तरह है ऋषियों ने रामचंद्र से कहा हे रामचंद्र हम जानते हैं कि तुम दशरथ के लड़के हो भरद्वाज ऋषि भले ही तुम्हारे अवतार रूप से पूजा करे पर हम लोग तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं इस बात को सुनकर रामचंद्र हंसकर चले गए ऋषि लोग ज्ञानी थे इस कारण वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे भक्त लोग भक्ति का स्वाद लेने के लिए अवतार को चाहते हैं कुछ भक्त सोचते हैं कैसा आश्चर्य है वेद जिसे अखंड सच्चिदानंद और मनवाणी के अगोचर कहते हैं वह हमारे सामने मनुष्य रूप में कैसे आया है एक हॉल्ट नाम के एक जर्मन रहस्यवादी दार्शनिक हो गए हैं जिन्होंने अवतारवाद के संदर्भ में बड़ी सटीक बात कही है उनकी मान्यता है कि गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड अर्थात ईश्वर मनुष्य बनता है जिससे मनुष्य ईश्वर बन सके उस निर्गुण निराकार सर्वव्यापी चैतन्य तत्व की धारणा भला कितने लोग कर पाते हैं निर्गुण निराकार में व्यक्ति अपने चित्त को कैसे टिकाएगा यहां तक कि सगुण निराकार में भी मन बैठ नहीं पाता यदि हम कल्पना करें कि ईश्वर निराकार है पर सगुण है दयावान है करुणा का सागर है तो इस दयालुता और कारुणिकता की धारणा हम किसी व्यक्ति को देख ही तो करेंगे इसका तात्पर्य यह है कि गुण भी तभी बोधगम्य होते हैं जब किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं अन्यथा वे मात्र भाववाचक शब्द रह जाते हैं इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य जब ईश्वर की कल्पना करेगा तो एक मनुष्य के रूप में ही तभी तो सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य उस अचिंत सर्वनियामक और सर्वव्यापी शक्ति को विभिन्न देवी देवताओं के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा करता रहा है वेदों में हम प्रकृति की शक्तियों का जो मानवीकरण देखते हैं वह मनुष्य की इसी मनोवैज्ञानिकता का फल है फिर मनुष्य ने मनुष्यतर रूपों में मत्स्य कच्छप वराह नृसिंग रूपों में जो ईश्वर के अवतारों की कल्पना की है उसके पीछे सृष्टि का विकासवादी सिद्धांत है